हार्डकौर का देसी डांस जल्द उनतीस जुलाई उन्नीस को कानपुर में जन्मी एक छोटी सी लड़की जब भारत से लंदन आई तो उसे पश्चिमी संगीत का पता भी नहीं था वह बस एक नाम जानती थी माइकल जैक्सन का उस समय इस लड़की को यह मालूम भी नहीं था कि वह क्या करने वाली है लेकिन जीवन में मां के प्रेम और प्रोत्साहन ने उसे अपने जीवन की दिशा चुनने का हौसला और मौका दिया आज हम सब इन्हें हार्ड के नाम से जानते हैं अपने कार्यक्रम के सिलसिले में जब हार्ड कौर अमरीका आई तब मैंने उनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानना चाहा। आप संगीत को क्यों अपनाना चाहती थी और उसमें भी आपने रैप को ही क्यों चुना मैं रैप करना चाहती थी। एक तो यह पहले कभी किसी ने किया नहीं था और दूसरी बात है कि मुझे पॉप संगीत बहुत पसंद है जब मैं भारत में थी तो मुझे अंग्रेजी संगीत का कुछ पता नहीं था केवल माइकल जैक्सन का पता था जब मैं 1991 में इंग्लैंड आई तो मैंने एम देखना शुरू किया तब पता चला कि है, है, है, रॉक पॉप पर मुझे मुझे हिप हॉप सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि यह यह अलग सा संगीत लगा। यह भी एक कारण था कि मैंने इसको चुना रैप को गाने के लिए वोकल तकनीक एकदम अलग होती है और मैं महसूस करती हूँ कि यह बहुत ही कठिन है कुछ नया और ओरिजिनल करना हमारे खून में है तो मैंने रैप को चुन लिया बस इस तरह मेरा यह संगीत का सफर शुरू हो गया आपका तरन कौर ढिलो है तो ये तरन कौर हार्ड कौर कैसे बन गई अंदर से तो मैं पहले से ही हार्ड थी सभी मुझको चढ़ाते थे कि यह तो किसी से डरती नहीं पंजाबी है इसका नाम तरन कौर नहीं हार्ड होना चाहिए तो मैंने यही नाम रख लिया क्योंकि यह मेरे व्यक्तित्व से मिलता था आप रैप गाने वाली पहली भारतीय गायिका हैं, तो इस नए काम में आपको लोगों लोगों का कितना सहयोग मिला? पहले लोगों ने मुझे ज्यादा पसंद नहीं किया लेकिन अब अपना सहयोग दे रहे हैं पसंद कर रहे हैं मैंने हार नहीं मानी मैं कुछ गलत काम करके आगे नहीं बढ़ी बहुत मेहनत की तब सभी का का प्यार मिला मिला? है। आपको अपनी पहली फिल्म का गाना कैसे मिला? मेरे भारत में बहुत शो हो रहे थे। उस समय मुझे शंकर लॉय मिले। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा गाना बहुत पसंद है और अगली बार जब मैं भारत आऊं तो उनसे जरूर मिलूं। फिर जब मैं भारत गई तो मैंने उन्हें फोन किया मैं स्टूडियो में ही थी तभी जॉनी गद्दार के निर्देशक श्री राम जी वहा आए और उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर मेरा इंटरव्यू देखा और मैं उन्हें बहुत अच्छी लगती हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके लिए एक गाना रिकॉर्ड करूं। मुझे लगा क्या बात है पहला मौका मिल रहा है वह भी शंकर एहसान लॉय के साथ मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई थी हार्ड को हार्ड किसने बनाया मैं तो बहुत चुपचाप से सॉफ्ट कोर थी मैं उत्तर प्रदेश से आई एक छोटी सी लड़की थी मैं तो कहूंगी कि मुझे ब्रिटेन ने हार्ड कॉर बनाया जो संघर्ष मैंने देखा लड़ाइया हुई और जिस तरह लोगों ने मुझे तंग किया वह नहीं होता तो आज मुझ में इतनी अक्ल नहीं होती भारत जहा मेरी जड़ें है मेरी संस्कृति है उसने मुझे बड़ों की इज्जत करना सभी को प्यार करना सिखाया और ब्रिटेन ने सिखाया कि अपनी लड़ाई किस तरह से लड़नी चाहिए तो आप कह सकते हैं कि हार्डकोर भारत और ब्रिटेन का मिश्रण है आप भविष्य में क्या कुछ करने की सोच रही हैं? अभी मेरी दूसरी एल्बम आ रही है देसी डांस मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस साल के अंत तक यह एल्बम आ जाए अब देखना है की आगे क्या होता है मैं फिल्म भी बना सकती हूँ एक्टिंग भी कर सकती हूँ क्या होगा देखते हैं